जब विक्रांत ने किसी तीसरे आदमी के भी इन लोगों के साथ होने की बात कही तो मेड सुनीता हताश होकर जमीन पर ही बैठ गई मीनाक्षी के वे आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा इसके साथ ही यहाँ पर मौजूद सभी लोग आवाक रह गए मिस्टर तलवार समेत विजय सेंगर और उसकी वाइफ सुचेता भी ये सुनकर दंग रह गये ओहो आप लोग इतने शॉक्ड क्यों हो रहे है विक्रांत ने मुस्कुराते हुए कहाचुअली बात यह है कि मैं अभी थोड़ी देर पहले सब झूठी कहानी बता रहा था वो जिस घर में होस्टेस को छुपाकर रखा गया था वो फ्लैट सुनीता के नाम पर नहीं है बल्कि वो फ्लैट विक्रांत के नाम पर है रमेश गलवे ये नाम हर किसी के लिए नया था किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रमेश गलवे कौन है तो क्यूँकी कि किसी ने भी अभी तक ये नाम नहीं सुना था तब हैरानी से विक्रांत की तरफ देख रहे थे और इस नाम के राज से पर्दा उठने का बड़ी उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे भले ही बाकी के लोग इस नाम को पहली बार सुन रहे थे लेकिन सुनीता और मीनाक्षी अब अपनी आखिरी उम्मीद भी खो चुकी थी विक्रांत ने फिर मुस्कुराते हुए आगे कहा <laughs> देखिए मीनाक्षी जी आपको पता नहीं है जितनी मेहनत एक मुजरिम क्राइम करने के लिए करता है उससे ज्यादा मेहनत हम पुलिस वाले मुजरिम को पकड़ने के लिए करते है पता है आपको हमने पूरे जेल विजिटर की लिस्ट निकाली थी पिछले दस सालों से रोहन नेगी से मिलने के लिए सैकड़ों लोग जेल में आए हुए थे और उस दौरान रमेश मात्र दो बार ही रोहन से मिलने के लिए जेल गया था लेकिन पिछले दो महीने में रमेश गलवे काफी ज्यादा बार रोहन से मिलने के लिए जा रहा था और उसके जेल से भागने के रिसेंट डेज में रमेश गलवे ही वो शख्स था जो कि रोहन से सबसे ज्यादा बार मिल रहा था और फिर जब ये पता चला की मीनाक्षी ने ये फ्लैट भी रमेश के नाम किया है तब तो हमारा शक बिल्कुल यकीन में बदल गया ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग तंग रह गए लेकिन अभी तक सबको इस सवाल का जवाब नहीं मिला था कि आखिर रमेश गलवे है कौन अभी तक सबको विक्रांत से इस सवाल का जवाब जल्द से जल्द मिलने की उम्मीद थी अब सवाल यह है कि रमेश गलवे है कौन? ने रमेश बचपन से रोहन को जानता था वो उसके साथ वुड कार्विंग का काम करता था रोहन ने ज्यादातर कार्विंग का काम रमेश से ही सीखा था रमेश भी फर्नीचर के बिजनेस में था और पहले तो यही लग रहा था कि रमेश और रोहन के बीच बस इतना ही कनेक्शन है लेकिन फिर जब हमने रमेश का भी बैंक अकाउंट और डिटेल वगैरह चेक किया तो पता लगा कि रमेश की पत्नी का नाम सुनीता है अब सभी लोग हैरानी भरी नजरों से सुनीता की तरफ देखने लगे सुनीता तो मानो अब जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ेगी मीनाक्षी जी विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा आपने अपने काम के लिए इन दोनों का यूज किया है आपने अपने बेटे को बचाने के लिए इन दोनों को बली का बकरा बना दिया कोशिश कर रही थी विक्रांत ने आगे कहा वैसे मुझे जहां तक लग रहा है कि ये सारा प्लान आपका ही बनाया हुआ है और ये सुनीता गलवे और उसका पति रमेश गलवे सिर्फ आपके इशारे पर काम कर रहे थे रोहन को एलर्जी की बीमारी थी और आपने उसकी इस बीमारी को उसे जेल से भगाने के लिए यूज किया आपको अच्छे से पता था की रोहन को जेल से निकालने के बाद किस हॉस्पिटल में ले जाया जायेगा और आपने पहले ही वहाँ पर रमेश को भेज रखा था रमेश एक हफ्ते पहले से ही उस हॉस्पिटल में जाकर बैठ गया था आपने ये भी पता कर लिया था कि रोहन नेगी को हॉस्पिटल के किस वार्ड में रखा जाएगा आपने रमेश को भेजकर उस वार्ड की खिड़की में लगे लोहे के जाल को कटवा रखा था इसके बाद जब रोहन को उस वार्ड में लाया गया तब इधर खिड़की के रास्ते से रमेश उसके वार्ड में घुसा उसने वहां मौजूद गार्ड को एनेस्थीसिया स्प्रे किया जिससे वो बेहोश हो गए और फिर रोहन की हथकड़ी को खोल उसे वहां से लेकर चला गया एम आई राइट हुँ? तुम कैसे मीनाक्षी ने आंखें बड़ी करते हुए विक्रांत को घूरा लेकिन रोहन को जेल से भगाना ही आपका पूरा मकसद नहीं था विक्रांत ने आगे बताना शुरू किया किडनेप तो किया और अपने प्लान के मुताबिक विजय को मजबूर किया की कि वो टीना गांधी के मर्डर का इल्जाम अपने सिर पर ले ले आपने जेल से भगाने तक का, का काम तो ठीक किया था लेकिन फिर विक्रांत ने मीनाक्षी की तरफ आंखें बड़ी करके देखते हुए कहा आपको जेल आने से भी डर नहीं लगता क्या आपका बेटा तो मान लो एक बार के लिए जेल से छूट जाता लेकिन आपका क्या होता है किडनेपिंग के लिए तो अब आपको जेल जाना ही पड़ेगा यह आपने पहले नहीं सोचा था क्या यह सुनकर मीनाक्षी ने अपना सिर नीचे कर लिया लेकिन लेकिन अचानक से चेतन ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा विक्रांत ये सब बात तो ठीक है लेकिन बताओ की रोहन कहाँ है एग्जैक्टली उसका क्या हुआ हाँ बाकी के सभी पुलिस वाले भी इस सवाल का जवाब जानने को उत्सुक हो रहे थे रोहन विक्रांत ने मुस्कुराते हुए कहा ऐसा है कि इन्होंने अन्वेशा को कहा छुपाया था सुनीता के फ्लैट पर जब ये होस्टेस को छुपाने के लिए अपने नौकर के नाम पर एक फ्लैट ले सकती हैं तो फिर अपने बेटे के लिए तो कुछ भी कर सकती हैं ना ये फ्लैट तो रमेश गलवे के नाम पर था लेकिन जब मैंने सुनीता और रमेश की पूरी हिस्ट्री सुनिधि से निकलवाई तो पता लगा की मीनाक्षी नेगी जी ने इन लोगों के नाम पर एक और फ्लैट खरीदा हुआ है ये फ्लैट इन्होंने रिसेंटली ही खरीदा है और ये फ्लैट पुणे में है जहाँ पर इन्होंने अपने बेटे रोहन के रहने का इंतजाम किया हुआ है क्यों सही कह रहा हूँ ना मैं मीनाक्षी जी ओ चेतन ने बड़े करते हुए कहा इसके साथ ही बाकी के सभी लोग भी दंग रह गए किसी ने सोचा भी नहीं था कि रोहन नेगी इस वक्त मुंबई से बाहर किसी शहर में छुप कर बैठा हुआ है वैसे ये सब सुनने में जितना आसान लग रहा था उतना है नहीं इतना कुछ पता करने के लिए विक्रांत को काफी सोच विचार करना पड़ा है काफी मेहनत करनी पड़ी है मैंने हेडक्वार्टर की टीम को वहाँ का लोकेशन दे दिया है जल्दी ही ये लोग वहाँ पहुंच रहे होंगे लेकिन जतिन ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा हम सभी को शुरू से ही यही लग रहा था कि रोहन नेगी इस वक्त मुंबई में ही है वो यहाँ से बाहर किसी हालत में नहीं जा सकता लेकिन वो पुणे पहुंच गया तुम, तुम, अजीब सी नजरों से देख रही थी उसने थोड़ी हैरानी भरी नजरों से विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा तुम, तुम कौन हो मीनाक्षी जी आपने उन्नीस वाले किडनेपिंग के केस के बारे में सुना है न अमित ने मुस्कुरा देगा वो केस जिन्होंने सोल्व किया था वही है ये विक्रांत विक्रांत सक्सेना नाम है इनका आपको क्या लगता है आप कुछ भी क्राइम करेंगे और विक्रांत सर की नजर से बच जाएंगी वाले किडनैपिंग केस मीनाक्षी ने कुछ याद करने की कोशिश की लेकिन अगले ही पल उसे सब कुछ याद आ गया और उसकी आंखें फटी की फटी रहेगी ओह वो केस वो केस तुमने सोल्व किया था सुना था मैंने उसके बारे में मीनाक्षी ने जवाब दिया इस बात में कोई शक नहीं था कि विक्रांत ने एक बार फिर से अपने डी नगर ब्रांच की इज्जत बढ़ा दी थी क्योंकि इस वक्त यहाँ पर हेडक्वार्टर के भी कुछ ऑफिसर मौजूद थे हालांकि यहाँ सभी लोग उन्नीसो के किडनैपिंग केस के बारे में जानते थे लेकिन फिर भी एक बार फिर सभी की यादें ताजा हो उठी थी और सभी विक्रांत के काम करने के अंदाज की चर्चा करने लगे। सर मीनाक्षी ने अचानक से विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा रोहन का जेल से भागना ये किडनेपिंग ये सब मैंने किया है सब मेरी प्लानिंग थी इसमें और किसी का कोई दोष नहीं है इन सब में न तो सुनीता का कोई हाथ है और न ही रमेश का सब कुछ मैंने किया ये लोग बेकसूर हैं आप प्लीज इन्हें कुछ मत कीजिए मेम साहब ये सुनीता अपने घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई और वो मीनाक्षी का पैर पकड़कर जोर जोर से रोने लगी मीनाक्षी जी चेतन ने बोलना शुरू किया देखे ये लोग कसूरवार हैं या नहीं इसका फैसला हम और आप नहीं कर सकते ये कोर्ट का काम है हमारा काम बस सच्चाई को सामने लाना है इसके बाद चेतन ने देव को और अमित को इशारा करते हुए मीनाक्षी और सुनीता को अरेस्ट करने का इशारा किया नहीं नहीं अचानक से मीनाक्षी ने अपने व्हीलचेयर के आर्म रेस्ट पर हाथ पीटते हुए कहा न्याय नहीं है यह न्याय नहीं है उसे देखता रहा पुलिस मीनाक्षी और सुनीता के साथ ही विजय सेंगर और उसकी फैमिली को भी लेकर पुलिस स्टेशन के लिए निकल चुकी थी अभी विजय का बयान पुलिस को दर्ज करना था इस वजह से उसे पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा था रोहन मिस्टर तलवार हताश होकर सोफे पर बैठ गए अभी भी उनके मन में यही सवाल उठ रहा था कि रोहन तुमने ये सब क्यों किया क्यों किया तुमने इतने सालों बाद भी मिस्टर तलवार सोफे पर बैठे हुए थे तभी जतिन सीढियों से उतरता हुआ नीचे आया यहाँ आकर उसने विक्रांत के आगे वो पीले रंग का स्कार्फ करते हुए कहा ये मीनाक्षी का स्कार उसके कमरे में रखा हुआ था <laughs> इसी स्कार ने इस पूरे केस को सोल्व करवाया अगर ये ना होता तो सर विक्रांत सर क्या हुआ जतने देखा की विक्रांत किसी गंभीर सोच में डूबा हुआ था वो अभी जतिन की बात ही नहीं सुन रहा था उसके दिमाग में अभी कुछ और भी चल रहा था जतिन विक्रांत ने अपनी बुआ टेढ़ी करते हुए कहा मेन केस तो क्लियर हो गया है लेकिन एक चीज अभी तक मुझे समझ नहीं आई है